श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग जय गोपाल सेन के मकान पर श्री राम कृष्ण देव कीर्तनानंद इसके अनंतर आचार्य चिरंजीव एक तारा बजाकर गाने लगे आमाए दे माँ पागल कुरे इत्यादि हे माँ जगदम्बिके मुझे पागल बना दे उनके साथ साथ दूसरे लोग भी उन पदों की आवृत्ति करने लगे कीर्तन प्रारंभ होते ही श्री राम देव भाव के आवेश में खड़े हो गए उनके खड़े होते ही अन्य लोग भी खड़े होकर श्री रामकृष्ण देव को घेरकर कीर्तन और नृत्य करने लगे वह भजन कुछ समय तक गाने के बाद श्री चिरंजीव दूसरा भजन गाने लगे चिदाकाशे होलो पूर्ण प्रेम चंद्रोदय रे चिदाकाश में प्रेम रूप चंद्र पूर्ण चंद्र का उदय हो गया बहुत देर तक इस भजन को गा गा नाचने के ईश्वर और उनके भक्तों को प्रणाम कर उस दिन का कीर्तन समाप्त हुआ और सब लोग श्री रामकृष्ण देव की चरण धूल लेकर बैठ गए उस दिन श्री रामकृष्ण ने बहुत ही मधुर भाव से नृत्य किया था परंतु श्री मणिमोहन के घर में उनका जिस प्रकार बहुत समय तक गंभीर भावावेश दिखाई पड़ा था आज यहाँ उतना नहीं हुआ कीर्तन के अंत में बैठ जाने पर श्री रामकृष्ण देव ने चिरंजीव से कहा तुम्हारा चिदा कासे हो लो जिस दिन पहले सुना था उसी दिन से उस भजन को किसी के द्वारा गाए जाने पर मैं भावाविष्ट होकर देखता था मानो बहुत बड़ा जागृत उज्जवल पूर्ण चंद्र आकाश में उदित हो गया है इसके अनंतर श्री केशव के रोग के संबंध में श्री जयगोपाल की चिरंजीव में आपस में बातचीत होने लगी हमें स्मरण है श्री उत्तराखाल स्वामी ब्रह्मानंद जी का शरीर इस समय अस्वस्थ है इस बात को श्री रामकृष्ण देव ने एक व्यक्ति से कहा था श्री जयगोपाल अनुष्ठानिक ब्राह्मण थे या नहीं हम कह नहीं सकते परंतु ब्राह्म नेता केशव चंद्र की वे विशेष श्रद्धा भक्ति करते थे और ब्राह्म संघ के सभी व्यक्तियों से प्रेम रखते थे कलकत्ते के निकट स्थित बेलघरिया नामक स्थान के इनके बगीचे में श्रीयुक्त केशव कभी कभी अपने दल बल के साथ जाकर साधन भजन में दिन बिता आया करते थे उसी बगीचे में एक समय श्री रामकृष्ण देव के साथ पहले पहल सम्मिलित होकर ही उनके जीवन में आध्यात्मिक भाव गंभीर होकर क्रमशः उनमें नव विधान रूपी सुगंध कुसुम खिल उठा था जयगोपाल भी उस दिन से श्री रामकृष्ण देव के प्रति विशेष श्रद्धा रखने लगे कभी वे दक्षिणेश्वर जाकर श्री रामकृष्ण देव के साथ वार्तालाप कर या कभी उन्हें अपने घर पर लाकर धर्म चर्चा करते हुए आनंद का अनुभव करते थे हमने सुना है कि श्री राम देव के कलकत्ता आने का गाड़ी किराया अधिकतर श्री जयगोपाल ही देते थे उनके परिवार के दूसरे लोग भी श्री रामकृष्ण देव के प्रति विशेष श्रद्धापूर्ण थे अब रात अधिक हुई है देखकर कर हम श्री रामकृष्ण देव से विदा लेकर घर की ओर चल दिए